बोलो बिहारी लाल की जय जरूरत है क्या नहीं अभी अच्छा अच्छा अच्छा जरूर ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यासि कमल तम वाय ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकृपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाई श्रीूपं साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण श्री चैतन्यं श्रीराधा पहगणलल्ताी शाखाविताई आजान लंबितुजौ कनक संकीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकर्णाव वंदे कृष्णपरविंद युगुल यस्म कुी दुषा वक्षोज प्रणीक्रते विल स्निग्धों गरागस्वत काश्मीर तलशोणुमोपरीतने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकां तिलहरी निर्व्याज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दवीं सरस्वती व्या तत् जयंदीर वाछाकृ्य कृपा सिंधुभ्यता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्समते रघुनाथदासजीव मे कुर मीकान यदना च पुराण पठनम यो हरि बुन शुभावंद मदन मोहन देवजू की जय पर मंगल श्री राधा रस ये एक दिन पहले पंचमी को श्री होरा ंचमी उत्सव लक्ष्मी जी रूठ गई और लक्ष्मी जी मनाने आई और ब्रिज की जो मधुर माधु, मा, माधुरी उस माधुरी की कहीं श्री बैकुंठ और द्वारका की माधुरी से कहीं आचार्यगण तुलना कर रहे हैं कि हमारे ब्रिज में तो जब माननी मांग करती है राधारानी मांग करती हैं तो वे अपना श्रृंगार उतार करके रख देती है दुखी होकर के बैठती हैं, परंतु तो ये वैकुंठ का मांग कुछ अद्भुत है द्वारका का मांग कुछ अद्भुत है यहाँ पर श्री कृष्ण यदि श्री जगन्नाथ यदि पढ़ा रहे हैं वृज तो श्री लक्ष्मी जी रूठी हैं उूटने में वे अपना श्रृंगार उतार करके नहीं रख रही हैं बल्कि और ज्यादा श्रृंगार धारण करके और सारी सेना घुस में ले करके और जा रही हैं ये कैसा मान है ऐसा मान तो हमने कहीं देखा नहीं ये कोई अद्भुत मान है कि सेना को ले करके पूरी सेना के साथ में दल बल के साथ में जा रही है और श्री जगन्नाथ से तो कुछ बस चल नहीं रहा है जगन्नाथ का बाहर रथ खड़ा हुआ है उस रथ को पीट रही है ऊपर प्रहार कर रही है रिन्न है, है। तो जड़ रथ को कहीं भी पीट रही है ये कहा की रस की लीला है और श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्ण पूर्ण रूपण कर रही है वृज की मांग का ब्रिज में श्री स्वामनी कभी भी श्राधाणी कभी भी सेना लेकर के अपनी ले सखियों के को लेकर के श्याम सुंदर के ऊपर प्रहार करने के लिए युद्ध करने के लिए नहीं आती बल्कि वे टेढ़े जो वचन हैं उन टेढ़े वचनों को ही केवल मात्र कहती हैं कि किम पादान्त मुपैश कुपिता पिता तो नहीं भवान निर्तो नहीं जाए ते कृतिया स्नेह प्रसादो योग्या मया प्रसादोंथवा योग्याता दधत मैया तेनाद्यादोकुलंद्र तछंद मेंस्तु मान दो प्रकार का एक मान है ललित मान श्री राधायणी का जो मान है वो ललित मान है और एक है उदात्त मान श्री चंद्रावली जी का जो मान है उस मान का नाम है उदात्त मान श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर से सदा आदर के बचन कहती हैं और अपने ऊपर दोष देते हुए कहती हैं कि श्याम सुंदर मुझे क्षमा करना मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था आपका चित्त कहीं दूसरी जगह है आप कहीं दूसरी जगह व्यस्त हैं मैंने आकर के बड़ा अपराध किया अब मुझे अनुमति प्रदान करें। तो कभी टेढ़े नहीं करते हैं चंद्रावली जी बड़े मधुर वचन कहकर के बड़े पोलाइट वेम में वे बड़े विनम्रता के साथ में कोई बात कह करके अपना मान भी प्रकट कर देती है और चुपके से निकल जाती हैं, वहां से दूर हट जाती हैं। परंतु शिवराधा रानी श्याम सुंदर को सुनाने में कसर नहीं रखती है कसके सुना देती है श्याम सुंदर को से कहती है किम पादान तुम मुपैस अब श्री प्रिया जब मान करके बैठी हैं, श्याम सुंदर से नहीं बोल रही हैं, तो श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में गिर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं और प्रिया कह रही है कि किम पादान तुम मुपैसतासली श्याम सुंदर अरे को मैं कोई आपके पास में चलकर के थोड़ी आई थी मैंने कोई आपसे प्रार्थना थोड़ी की थी किम पादान्त में ना तो मैं आपके पास में चलकर के आई मैं तो अपने वृंदावन में घूमने के लिए आई विचरण करने के लिए आप मिल गए ठीक है मेरे चरणों में काय को गिर रहे हो नहीं वो आप राधो भवान आपने कोई अपराध नहीं किया है कोई अपराध नहीं किया है आपने अरे काय को तो आप मेरे मेरी, मेरी प्रार्थना करोगे और काय को मैं आपके ऊपर क्रॉस करूंगी कायवाद का क्रॉस करूंगी भीतर है बा क्रोधर तो से दिखा रही है मैं कायवाद के लिए क्रॉस करूंगी मेरे हेतु तो नहीं जाए तो एक कृषि स्नेह प्रसादो क्रोधक प्रसादो थ जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे न तो बिना हेतु के किसी के ऊपर क्रोध करते हैं न किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो काय को तो मैं तुम्हारे करने लगी और काय को तुम्हारे ऊपर क्रोध करने लगी इसलिए क्यों मेरे चरणों में गिर रहे हो कितना क्रोध है मनी मन में कितना श्याम सुंदर के प्रति कितना क्रोध है कितना मान है परंतु कह रही है बोले कोई बात हो तब तो मैं आपके ऊपर क्रोध करूं बिना कारण के काय के लिए क्रोध करने लगी और बिना कारण के लिए काय को मैं आपसे आपके ऊपर कृपा करूंगी बार बार जो कह रहे हो कि प्रिय मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो मेरे चरणों में जो गिरे जा रहे हो कायवाद के लिए गिरे जा रहे हो कायवाद के लिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करू योग्य वही भोग्यता दधदते क्रोध एकदम प्रकट हो गया तीसरी लाइन में क्रोध एकदम प्रकट हो गया कि हाँ हाँ जो योग्य होंगे वे तुम्हारी भोग्या बनेंगे उनके ऊपर तुम कृपा करोगे योग्य योग्या भोग्यता दधत्ते तत्के मया योग्य हम तो अयोग्य हैं हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा काय को होगी तुम तो जाओगे उन पद्मा की सखी के पास में हमारे पास में काय को आओगे ये शिप्रिया जी का मार्ग तो योग्य है भोग्य योग्योग्यता हम तो अयोग्य हैं है तनो हे राजा के बेटा गोकुलेंद्र तनय राजा के राजकुमारों का तो ये गुण होता है वे तो ऐसे ही एल थैल दिखाते हैं सो ऐसे ही तुम एलथैल दिखाते रहो तो तेनाद्यावधि गोकलिंद तलेह स्वाच्छंद इसी तरह की स्वच्छंदता करते हो इसी तरह की स्वच्छंदता तुम तो निरंतर कितना मांग है कि तुम स्वच्छंदता करते हुए विराजमान उस समय तो कहा तो ब्रज का ये प्रेम और कहा ये मांग का स्वरूप के छत्र चमड़ लेकर के और पूरे बलम सोटा सेना लेकर के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से लक्ष्मी जी पढ़ा रही हैं और लक्ष्मी पढ़ा करके शाम प्राप्त कर रही है, बोले ये का है क्या तो मान का बिल्कुल जैसे चौका कर दिया मान में जो रस उस रस का चौका कर दिया और केवल शस्त्र बल पर अपनी शक्ति के बल पर बाहुबल पर शक्ति के बल पर श्याम सुंदर को जीतना चाह रही है यहाँ प्रेम के बल पर नहीं जीत रही हैं तो कहा प्रेम के बल पर जीतना ये किशोरी महिमा और कहा इनकी महमा श्रीम महाप्रभु उस आस्वाद प्राप्त कर रही हैं और श्री स्वरूप दामोदर के साथ में बैठकर के आनंद पूर्वक क्या उन्मुक्त होकर के श्री महाप्रभु ने नृत्य किया और इसके बाद में जैसे आस्वादन करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री महाप्रभु उस रस के अपूर्व चिंतन में ही पंचमी के उस रस के अपूर्व चिंतन में ही रस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आज का जो दिन है वो जैसे अपनी प्रकट लीला को समरण करने का भी आज का श्रीमत महाप्रभु का दिन भी है इसमें श्रीमंत महाप्रभु के अंतर्धान की लीला कोई बहुत ज्यादा प्रिय लीला तो नहीं है परंतु महाप्रभु के अंतर्धान की लीला के विषय में विचारकों में मत प्राप्त होते हैं श्री जितने भी महाप्रभु भगवत स्वरूप हैं उन भगवत स्वरूप में देह देही विभाग नहीं है और देह देही विभाग न होने पर कहीं भी देह अलग रह जाएगा देही अलग रह जाएगा ऐसी स्थिति नहीं है परंतु तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा रही उस कम्युनिस्ट विचारधारा में जो अलौकिक घटनाएं हैं उनको कहीं भी उन समीक्षकों ने क्रिटिक्स ने कभी भी आदर नहीं दिया और वे ये कह सकते कि वे ये कहते रहे कि बहुत सारी जो बातें हैं वो केवल किसी वस्तु को दिखाने के लिए कह दी गई हैं, उनके दिमाग में ये घुसता ही नहीं है कि जो भगवत स्वरूप है उसमें देह देही विभाग कभी हो ही नहीं सकता और वहां पर देह जो है उनका भगवत स्वरूप में श्री बलदाऊ के स्वरूप में श्री कृष्ण के स्वरूप में देह देही विभाग है नहीं केवल भावना का त्याग ही वहां पर देह का त्याग है जैसे चतुर्थ चतुर्थस्क में तृतीय चतुर्थ चतुर्थस्क में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के प्रसंग में यह कहा गया कि ब्रह्मा ने इस देह का त्याग किया उस देह का त्याग किया ब्रह्मा ने जहां पांच प्रकार की अविद्या उनको प्रकट किया जो अविद्या का उस भाव का त्याग किया भाव के त्याग को ही वहां पर कह दिया गया कि यह देह का त्याग है यदि ब्रह्मा त्याग कर देंगे तो देह त्याग का करने का मतलब तो है कि हो जाएगा नहीं होती है केवल भाव का त्याग किया तो ब्रह्मा ने अंधतामिश्र मोह महामोह महामोहतम ये पांच प्रकार के जैसे अज्ञान उत्पन्न किए और अज्ञान उत्पन्न करने के बाद में उस भाव का त्याग किया केवल वो कहीं संध्या बन गई और संध्या को देख करके आकर्षित हो गए इत्यादि इत्याद। तो भाव का त्याग है का त्याग नहीं है ऐसे ही ठाकुर जगत का कल्याण करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने तीन स्वरूपों को धारण करके तीन अभिलाषाओं को धारण करके सामान्य अभिलाषा के रूप में सामान्य प्रयोजन के रूप में युग धर्म का भक्ति का प्रचार माम धर्म का प्रचार मुख्य प्रयोजन के रूप में अनर्पचरी भक्ति उसका दान करना मंजरी भाव की जो भक्ति है उस मंजरी भाव की भक्ति का श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जगत को दान करना और अंतरंग प्रयोजन के रूप में श्री राधिका माधुरी राधा भाव और कांति इन दोनों को धारण करके आश्रय जाति प्रेम का श्री कृष्ण स्वर्धन करने के लिए गौरहरी होकर के प्रकट हुए तो ये तीन प्रयोजन थे तो भगवत स्वरूप में देह दे दे विभाग नहीं है ये इस भाव का त्याग करना इन तीन अभिलाषाओं को लेकर कृष्ण महाप्रभु ने जैसे देहधा अपना लीला जो है वो लीला को प्रपंच गोचर करा किया इसी प्रकार इन तीन भाव जो है उनको पूरा करने के बाद में फिर महाप्रभु अंतर्धान हुए और श्री अद्वैताचार्य उन्होंने जैसे आवाहन किया आवा उसी तरह से विसर्जन भी किया उद्वासो प्याहो यथा ये कर्म कांड की एक रीति है पूजा का एक प्रकार है कि जिस तरह से आह्वान किया जाता है उसी तरह से विसर्जन किया जाता है विसर्जन में भी पूजा की जाती है आह्वान में भी पूजा होती है विसर्जन में भी पूजा तो उद्वाहो उद्वाह प्याहो य उद्वास जो है वो उद्वास मान विसर्जन करना वो भी आप की तरह से आह्वान की तरह से ही होता है तो श्री अद्वैताचार्य ने एक तर्जा एक पहली श्री महाप्रभु के पास में लिख करके भेज दी एक पत्रिका भेजी के बाउल बाउल से कह रहा है पागल पागल से कह रहा है कि अब चावल नहीं बिक रहे हैं सब जगह खजानों में सब जगह चावल के खेत भर गए चावल भर गए हैं अब कहीं रखने की जगह नहीं है इसलिए बाउल बाउल से कह रहा है कि अब चावल नहीं बिक रहे हैं अब चावल को बेचने की जरूरत नहीं है यह एक संकेत था शिव महाप्रभु के लिए कि आपने जो प्रेम का दान तीन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए जो अवतार धारण किया था वो तीनों प्रयोजन अपूर्ण हो चुके हैं और अब यहां पर उस प्रेम का प्रयोजन जिस उद्देश्य था उद्देश्य के लिए पूर्ति हो जाने पर अब आपको यहां पर आपकी इच्छा है रहो तो रहो नहीं रहो तो आप अपने धाम को पधारो ये कहीं तर्जा का मूल भाव था तो श्रीमद महाप्रभु ने उस समय ऐसा ही किया और अपने देह सहित देहदेही विभाग नहीं है महाप्रभु अंतर्धान हुए यही है वास्तविक सिद्धांत परंतु जो कम्युनिस्ट विचारधारा उसके जो क्रिटिक्स हैं उनकी एक विचारधारा रही कि वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह शरीर कहीं अंतर्धान हो जाएगा छिप जाएगा तो मायावाली मायावादी ली मन बल्कि पाश्चात्य विचारधारा के जो लोग हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वे मुख्य रूप से माने उनकी जो साहित्य में भी जो इतिहासकार दो तरीके के हैं एक तो है यथावस्थित जो इतिहास है उसको और एक जो इतिहासकार हैं, वे इतिहासकार जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं वे कहीं कहीं जो अलौकिकता जहां भी है उस अलौकिकता को कहीं स्वीकार नहीं कर सकते हैं वे ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी का देह किसी वस्तु में जाकर के मिल जाएगा मेरा देह आपने कैसे मिल जाएगा केवल मोटा जो तर्क है उस मोटे तर्क के आधार पर वे कभी ये नहीं मानेंगे कि महाप्रभु का कि किसी का देह जगन्नाथ जी में लीन हो गया या टोटा गोपीनाथ में लीन हो गया इस बात को वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है जो स्थूल बुद्धि वाले स्थूल तर्क वाले हैं वे देह दे और देह का किसी दूसरी जगह देह देह का न रहना अंतर्धान होना भगवत स्वरूप शरीर के साथ में अंतर्धान हो गए कैसे हो गए तो वे लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो अत्यंत तर्क की विचारधारा होने के कारण ये बात नहीं मानते हैं और इसी विचारधारा को कहीं मानते हुए एक विचारधारा ये रही के श्रीमान महाप्रभु उनके प्रभाव से श्री प्रताप को कहना नहीं चाहिए नहीं तो दिमाग में दिमाग बात भर जाएगी और वो कहीं अपनी उपासना पद्धति को कहीं भ्रमित करेगी तो महाप्रभु का कही कहीं ना कहीं विरोध तो हुआ उस समय क्यों प्रतापरुद्र जैसा जो प्रतापी राजा था जिसने दक्षिण को जीत लिया वो प्रताप रुद्र जैसा राजा भी श्रीमन महाप्रभु के प्रभाव में आकर के एकदम भक्त हो गया और उसने वो जो अपने राज्य के संरक्षण की जो प्रवृति थी उसको कहीं रोका और इस तरह से कहीं राजनैतिक भीतर परिवार के भीतर जो विरोध था वो परिवार के भीतर विरोध कहीं ना कहीं पनपने लगा था वो आग सुलगने लगी थी और कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों ने यह कहा कि प्रताप रुद्र महाराज के कहीं जो निकट के राज्य संचालन करने वाले जो व्यक्ति थे वे लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रतापरुद्धन इस तरह से परम परम भागवत बन जाए और राज्य व्यवस्था और राज्य का जो संरक्षण है उस संरक्षण को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं विरोध रहा होगा थोड़ा बहुत विरोध रहा होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक शोध पत्र में वहां के एक सेमिनार और उसके शोध पत्र में ये एक विचार दिया गया कि श्रीमंत महाप्रभु चौदह जून पंद्रह सौ तैतीस ईस्वी मैंने ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी पंद्रह सौ नब्बे विक्रम ज्येष्ठ की बात है ये ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी माने स्नान यात्रा के पहले ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्नान यात्रा है उसकी द्वादशी की उसके पहले द्वादशी को अभी श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंदिर में ही है और अभी पट भी बंद नहीं हुए जगन्नाथ जी तो उस समय श्रीमंद महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए चार बजे पर और चार बजे पर दर्शन करने के बाद में वहां देखा पुजारी ने कि महाप्रभु को बहुत तेज ज्वर है और एकदम ज्वर में श्रीमंद महाप्रभु वहीं कहीं अंतर्धान और उस समय ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग ऐसा कहते हैं कि महा कहीं इस बात को फैले नहीं और कोई कोई आ, किसी तरह की कुत्सा नहीं करे इसलिए वहीं जगन्नाथ मंदिर में ही अः कोयला बैकुंठ में कोयल बैक, बैकुंठ में श्रीमद महाप्रभु को कहीं स्थापित किया गया महाप्रभु अंत हो गए और मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए और रात को फिर बजे पर फिर मंदिर के द्वार कहीं खोले गए तो ये एक विचारधारा रही जो कि स्वीकार्य नहीं है और श्रीमंत महाप्रभु का ये जो अत्यंत तेज ज्वर आना वह अत्यंत तेज ज्वर वह उनका कहीं सात्विक भावों में ही पाप रूप में एक अनुभव था पर पहचान नहीं पाए और यह कहा कि महाप्रभु को वहीं स्थापित करके समाधि स्थापित करके जल्दी से कहीं लीप करके अः उस समाधि को कहीं छिपा करके रखा गया और इस बात की घोषणा नहीं की गई और ये कह दिया गया कि महाप्रभु कहीं अंतान हो गए हैं जगन्नाथ जी के स्वरूप में कहीं लीन हो गए इस बात को प्रचारित किया ये पीडिया गूगल उसमें ये जो उल्लेख है ये उल्लेख वहां से कहीं देखा जा सकता है उसमें ये उल्लेख प्राप्त परंतु ये, पा। ये सिद्धांत ठीक नहीं और ये महाप्रभु के तत्कालीन जो लोग हैं महाप्रभु का लगभग समकालीन जो परकर है या उसके आगे पीछे का जो परकर है जो निकटतम परकर है उस निकट निकटतम परकर के सिद्धांत से यह सिद्धांत कहीं मान्य नहीं है कि 14 जून 1533 या ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन महाप्रभु अंतर्धान हुए ये उतना सिद्धांत नहीं आज की जो तिथि है वो महाप्रभु के अंतर्धान की एक प्रामाणिक तो तिथि अब वो वो, वो उनका उनका मत उनका मत मान्य नहीं है हाँ हाँ जी जी वो उसको उसको नहीं नीचे उसको मानना ही नहीं चाहिए उसको नहीं मानना चाहिए नहीं नहीं ये तो बाद में, ये तो बाद में बाद में ने तो ने ये तो ये हुआ है बिल्कुल मंगन सिद्धांत है इसीलिए मंगन सिद्धांत है ये ये ये ये सिद्धांत बिल्कुल मानना नहीं है सब सब सब है है तो का का हाँ तो तो वो वो वो शरीर बिल्कुल बिल्कुल प्रमाण प्रमाण प्रमाण है आप बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए इसीलिए विषय मिले हाँ हाँ नहीं, उसको उसको छोड़ दे उसको सकता है। हाँ हाँ उसको नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए नहीं महाप्रभु नहीं वहां पर भी वे कह रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी में अंतर्धान हुए हाँ वहां पर वो जगन्नाथ जी में अंतर्धान हुए परंतु ये ये कह रहे हैं वहां पर मानिए ज्येष्ठ की द्वादशी को वो न मान करके आज का दिन जो सप्तमी है महाप्रभु के अंतर्धान का तो है वो तो निश्ववादी है हाँ बिल्कुल अब श्री एक दूसरा जो सिद्धांत है वो श्री जयानंद जी का चेतन मंगल का सिद्धांत है इसमें आशा शुक्र सप्तमी आज का जो दिन है उस सिद्धांत में माना गया वहां पर टोटा गोपीनाथ में श्रीमन महाप्रभु ने ये कहा कि मैं आज जाऊंगा स्वरूप श्री गदाधर पंडित से कि आज मैं जाऊंगा और रात्रि को दस पर मैं जाऊंगा और उस समय सब भक्तों ने देखा कि कोई दिव्य रस आया है जिसके ऊपर सुंदर गर्ण ध्वज विराजमान है और श्रीमद महाप्रभु उसमें विराज करके जा रहे हैं और श्री टोटा गोपीनाथ जी के स्वरूप में कहीं दिन ये एक और उस समय कहीं उनका वस्त्र जो है वो वस्त्र का कोई अंश भी कहीं रह गया यह एक दूसरा सिद्धांत है एक तीसरा सिद्धांत उसे श्री लोचन दास जी ने निरूपण किया कि ये घटना टोटा गोपीनाथ की भी हो सकती है अब महाप्रभु में तो प्रकाश भेद है किसी ने एक काल में महाप्रभु को समुद्र में अंतर्धान होते हुए देखा किसी ने एक काल में श्रीमंद महाप्रभु को टोटा गोपीनाथ में अंतर्धान होते हुए देखा किसी ने एक काल में श्रीमत महाप्रभु को अंतर्धान होते हुए देखा वो श्री गुंडचा मंदिर में जगन्नाथ जी ये तीन जो स्वरूप हैं, वो तीन स्वरूप कहीं विद्यमान तीनों तीनों जगह अंतर्धान होने की बात कहीं आई और तीनों ही संभव है उसमें निश्चित स्वरूप में प्रकाश भी धारण करने की सामर्थ्य है श्री टोटा गोपीनाथ में भी चंद्र विराजमान है श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में भी पधारे इसके भी श्री जयानंद जी के चैतन्य मंगल में और श्री लोचन दास जी के चैतन्य मंगल में दोनों में ये जो लीला है वो लीला इसका वर्णन किया आषा शुक्र सत्य में महाप्रभु आप जगन्नाथ जी के मंदिर में गए महाप्रभु के श्रीअंग में बहुत बड़ा ज्वर है और जर देखकर के वहां के जो आ, म, आ, सेवक हैं उस सेवक ने देखा कि महाप्रभु एक-एक दौड़े हैं और श्री जगन्नाथ जी जो हैं उनका आलन करें और जगन्नाथ जी के स्वरूप में श्रीमंद महाप्रभु जी हो तो श्रीमंद महाप्रभु वे परम कृपालु होकर के विराजमान और कृपा करके केवल 48 वर्ष में श्रीमंद महाप्रभु ने इतना बड़ा योगदान दिया महाप्रभु की एक सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जो इंटेलिजेंसिया है जो बुद्धिमानी बुद्धिमान परकर है सर्वश्रेष्ठ वे श्रीमद महाप्रभु के चुंबकीय व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वे सब महाप्रभु के आश्रित होकर के रहे गोस्वामी शिव वृंदावन के उनको ही देखना है अभी फिर जो नवद्वीप का परकर है और जगन्नाथपुरी का जो परकर है उसकी बात तो फिर कालांतर में करेंगे अब फिर करेंगे इस प्रसंग में वृंदावन के छो जो गोस्वामी हैं, वे सबके सब, सब गजल विद्वान है गोस्वामी जैसा कवि रूप गोस्वामी जैसा सिद्धांत को जानने वाला रूघ गोस्वामी जैसा काव्यशास्त्र को जानने वाला तो काव्यशास्त्री आचार्य की दृष्टि से भी दार्शनिक आचार्य की दृष्टि से भी और स्वयं प्रयोगात्मक कविता करने वाले कवि की दृष्टि से भी तीनों दृष्टियों से एक अद्भुत हस्ताक्षर रहे श्री रूप गोस्वामी अपने युग का गजब हस्ताक्षर शुरू गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी का कहना क्या जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र को और श्रीमद भागवत को छान करके निचोड़ करके जो सार है वो सार कहीं प्रकट किया और बृहदभागवता में सर्वोत्तम कृष्ण स्नेह का पात्र कौन है ये पूर्व भाग में और उत्तर भाग में सर्वोत्तम उप उपास्य स्थान कौन सा है श्रीमद वृंदावन और गोलोक गोलोक वृंदावन इन दोनों की एकता स्थापित करते हुए जो श्रीमद वृंदावन की जो महिमा है वो ही सर्वोत्तम स्थान उपास्य होकर के विराजमान इस बात को श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में कृपा करके स्थापित किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने शास्त्रों को ढूंढ करके उनका जो प्रमाण साहित्य है वो प्रमाण साहित्य एक जगह इकट्ठा इकट्ठा किया और जीव गोस्वामी जी ने उसका कितना सुंदर सदुपयोग करके तो जंगल में से कहीं औषधियों को लाना और औषधियों को रसायन के रूप में परिवर्तित कर देना ये जो प्रक्रिया है ये एक गजब प्रक्रिया श्री जीव गोस्वामी जी की रही कि सामग्री इकट्ठी करके थी गोपि वैष्णव बंधु दक्षिण द्विज वंशजहा गोपाल भट्ट जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने क्रांत वृत्त खंडितम उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा परंतु वो क्रांत वृत्त खंडित था आज मैं उन फूलों का गुलस्ता बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं बहुत कुछ संकलन किया गोपाल भट्ट जी ने परंतु उसको एक प्रस्तुति के रूप में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी जी ने करके कर दिया और दार्शनिक सिद्धांत उनको जिस तरह से वे प्रस्तुत करते हैं और उसको जितना तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं एक ज्ञानी जितना तर्क दे सकता है उससे ज्यादा पहले पूर्व पक्षी को तो जीव बसो नहीं उठा देते हैं कि तुम ऐसा कहोगे फिर इसका उत्तर यह है तुमने ये कहा ये कहा इसका जवाब ये है ये है ये और कह दो इसका भी जवाब ये है ये उनकी विशेषता है ये उनकी विशेषता है कि नहीं, तुम ये बात छोड़ छो, छोड़ गए तुमने ये बात को और कह दो इसका जवाब और है ये ये इतनी इतनी सामर्थ्य श्री जी गोस्वाज ये एक अद्भुतता है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी माधुर्य और मानसी सेवा के आधार होकर के बिराजमान मानसी सेवा और मुक्ता चरित्र में जैसे श्री मुकुंजी के उस रसपूर्ण जो अपना उनका तुलसी मंजरी का जो स्वरूप है उस मंजिल स्वरूप में जैसे रस का आस्वादन करते हैं ऐसा हस्ताक्षर ये जो सिग्नेचर है वो अद्भुत है अद्भुत है इतना काव्य का ऐसा उत्कर्ष और रस का ऐसा उत्कर्ष श्रीम महाप्रभु की यह सामर्थ्य है कि उन्होंने उन रत्नों को कहीं पकड़ा और वे रत्न श्रीमद महाप्रभु के आश्रय होकर के विराजमान श्री श्री रघनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद भागवत के मूल जो तत्व हैं जो सिद्धांत और रस उसका जैसा प्रवेशन सारे वृंदावन के भक्तों और श गोस्वामियों के बीच में वे वक्ता बनकर के जिस तरह कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु को जिस तरह से वहां पर श्रीमद भागवत के तात्पर्य को सुना रहे हैं और महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके कि वैष्णव के घर में रहकर के श्रीमद भागवत पढ़ना विवाह करना मत और माता पिता की अभी सेवा करो फिर मेरे पास में आओ और दार्शनिक पंडितों में श्री सालभूम भट्टाचार्य जो कि न्याय के महान हस्ताक्षर श्री स्वरूप दामोदर जो महानैयायिक होकर के विराजमान तो अपने युग के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे उन सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को श्रीमद महाप्रभु ने अपने परिकर में सम्मिलित किया महाप्रभु का ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व तो रहा कि जो भी उनके पास में आया वह उनसे एकदम प्रभावित होकर के उनके सिद्धांत को महाप्रभु सूत्र देते हैं और उनका जो परिकर है वो उन सूत्र का ऐसा उप्रोहण करता है कि उससे पूरा का पूरा सिद्धांत उसका फल सहज रूप में श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है उनका आश्रय ग्रहण करने वालों को वो सहज रूप में प्राप्त हो जाता है तो ऐसी जो अद्भुतता है वो अद्भुतता शिव महाप्रभु में विराजमान रहे तो बहुत थोड़े से समय में ये जो महापुरुष रहे बहुत थोड़े समय में शंकरचार्य जी के विषय में कहा जाता है केवल 32 वर्ष क्या होती है 32 वर्ष के अष्ट वर्षो भविष्य विप्रह द्वाद मुनि अभ्यगात षोडशे कृतमान भाष्यन और द्वादश मुन अभ्यघात आठ वर्ष में यज्ञोपवित हुआ बारह वर्ष में संन्यास ले लिया सोलह वर्ष में महाभाष्य शाबिर भाष्य की रचना कर दी ब्रह्मसूत्र के ऊपर और 32 वर्ष में चार स्थान की रचना करके और श्री शंकराचार्य भागवत पात पढ़ा ले तो क्या बात श्रीमद महाप्रभु केवल 48 वर्ष श्री बलवाचार्य जी केवल बावन वर्ष ये बहुत थोड़े समय तो करोणा में श्री नित्य किशोरी कर कारणकंपा कि आदेश आई अग्र वर्त अलवेली धर्म इच्छा में विग्रह वेश ऐसा अवसर बहुत में आई है श्री महावाणी जी में निरूपण कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी ने श्री सखी को आदेश दिया हरप्रिया जी को आदेश दिया कि जगत के जीवों को रस तत्व का सिद्धांत देने के लिए तुम पृथ्वी पर जाओ श्री हरप्रिया जी पृथ्वी पर जब आए हरिविलास देवाचार्य जी के रूप में महावाणी जैसे महाकाव्य को प्रकट किया रस की जो उपासना पद्धति है उपासना पद्धति रस पद्धति को प्रस्तुत किया और वहां पर भी कह रही है में श्री मित्ति किशोरी करे अनुप अनुकंपा कियो आदेश उन्होंने अनुकंपा करके मुझे आदेश दिया और आई अग्रवर्ती अलवेली अग्रवर्ती अल्वेली जहां पर आई धर्म इच्छा में विग्रहबेश इच्छा में विग्रह धर के आए हैं इसलिए देर मत करो जल्दी से इनका आश्रय कर लो ऐसा अवसर बहुत आई आई है ये अवसर दोबारा नहीं आएगा इस अवसर का सदुपयोग कर लो इस अवसर को का उपयोग कर लो फिर जाने क्योंकि ये रसिजेंस सेवा आदेश के कारण यहाँ आए हैं परंतु जो साक्षात स्वरूप सेवा है उसको छोड़ करके आए हैं स्वरूप सेवा में इनका चित्र लगा हुआ है इसे जल्दी से लौट जाएंगे इसे देर मत करो जल्दी से उनकी से आराधना करो तो श्री महाप्रभु उनने कृपा करके अपना अवतार धारण किया और केवल अड़तालीस वर्ष 1542 सौ में महाप्रभु प्रकट हुए विक्रम संबत् और 1580 इनमें 1590 सौ सौ नब्बे नवासी नब्बे में श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान केवल 48 वर्ष 48 वर्ष में जितना बड़ा कार्य जीवों के लिए प्रकट में महाप्रभु कर गए वह अद्भुत है और उनने जो संकेत दिया स्वयं ने कोई ग्रंथ जो लिखे वे प्राप्त नहीं है केवल शिक्षा एकाद ग्रंथ ही उनके प्राप्त है बात रखिए स्त्रो भले उपलब्ध हैं परु जिस तरह से उन्होंने अपने परिकर को शक्ति संचार किया वो अद्भुत है और उनकी कृपा प्राप्त करके और श्री सरस्वती जैसा जो अपूर्व विद्वान जिनका आश्रय ग्रहण करके श्री राधा थी उनको जो प्रकट कर रही हैं तो श्रीमंत महाप्रभु का जो जीव के ऊपर कृपा है वो कृपा अद्भुत होकर के विराजमान इसी कृपा का स्मरण करते हुए मनुष्य महाप्रभु की जय उनका पावन स्मरण करते हुए उनकी शरणागति ग्रहण करते हुए उन्हें कृपा करके जिस तरह लीलाका अपना स्मरण किया सभी महापुरुष श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा जाता है कि वे संकीर्तन में अंतर्धान हुए अद्वितचार्य जितने भी प्रभु हैं वे सब उनमें देह दे विभाग नहीं है और सब इसी तरह से अंतर्धान श्री कृष्ण बलराम सब इसी तरह से अंतर्भान हुए दे, दे विभाग भगवत स्वरूप में कहीं भी नहीं अब श्री आ, राधा सुधान श्री किशोर जी की महिमा का गायन करते हुए यहां कह रहे हैं आप मूल प्रश्न पर आ जाए के एकम कांचन चंप, आ, एक सौ उन श्लोक हैमक छवि नीलाश्याम कंदर्पो मपरम, बहुमान भंगे नैवाकूल बहुत किंचेक परम कृक्षे क्रीड नकुंज सीम तदोर द्वंदम महामोहनम बोले श्री किशोरी जो कब मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करोगी कि मैं द्वंदम महामोहनम बीक्षे श्री नुकुंज सीमा में नुकुंज मंदिर में महामोहन जो श्री कृष्ण है श्री युगल सरकार मदन मोहन उन मदन मोहन का मैं नुकुंज मंदिर में कब दर्शन करूंगी साधक में लोभ लोभ के बाद में अनुगत्य अनुगत्य के बाद में कृपा और कृपा के ही दो स्वरूप हैं किम और कदा क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु मुझे मिलेगी हाय वो कम मिलेगी ऐसे किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या वीक्षे द्वंदम महामोहनम और चौथी चीज अपना स्वरूप तो ये चार चीज जो है वो रागान भक्ति के आधारभूत होकर के विराजमान तो कब कव दहामोहन उन परम महामोहन इनको वीक्षे इनका क्या मैं दर्शन करूंगी तो एकम कांचन चंपक का छवि परम श्री नुकुंज मंदिर में एक अद्भुत युगल स्वरूप विराजमान है एक स्वरूप मानी शिव प्रिया जी वे कैसी हैं कांचन चंपक का छवि सुवर्ण चंपे के समान इनकी अंग कांति है और परम नीलाम्बुद श्यामलम और दूसरे श्री श्याम सुंदर वे नीलांबद होकर के विराजमान तो एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संयकम लीला करने के लिए वो जो परतत्व है वो परतत्व चेष्टा विहीन नहीं है वो परतत्व कभी भी गुणहीन नहीं हो सकता है जो लोग ये कहते हैं कि कूटस्थ स्थिति में जो परतत्व है उसमें कोई चेष्टा नहीं हो सकती है कूट अस्तित्व में जो परत है उसमें कोई गुण नहीं रह सकता है यह बात उचित नहीं है अस्तित्व में भी गुण रह सकते हैं चेष्टा रह सकती है और वो हमारा जो उपास्य पर है, उपास है वह उपास्य पर सर्वदा गुण और चेष्टाओं से युक्त हो करके ही विराजमान वह चेष्टा गुण से युक्त होकर के परतत्व है वो चाहे तो अपने गुणों को प्रकाशित करे चाहे तो अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करे जब ये कह दिया जाएगा कि उसमें गुण नहीं है उसमें चेष्टा नहीं है तो हम उस परतत्व का कहीं अपमान कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य को कहीं हम सीमित कर रहे हैं और ये एक अपराध होगा इसलिए वो जो परतत्व है वो परतत्व कूदस्थिति में भी कहीं चेष्टा और गुणों से युक्त होकर के ही विराजमान हैं और जब चेष्टा से युक्त होकर के विराजमान हैं तो वो स्वस्वरूप में अपना आस्वादन करने के लिए एक से दो होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं आश्रय विषय कर बन करके ही रस का आस्वादन करने के लिए वो सर्वदा विराजमान हैं तो उनमें आश्रय तत्व होकर के एक कांचन चंपक वही एक तत्व श्री राधिका हो करके सुवर्ण चम्पे की छवि वाला हो करके विराजमान हुआ और दूसरा तत्व वही तत्व विषय बनकर के विषय रूप में नीलाम्बुज श्यामलम नीले कमल के समान वह तत्व विराजमान हुआ कंदर्पो तरलम तथिक मपरम इनमें कंदर्पो तरलम श्री कृष्ण कैसे हैं कंदर्प से भी अधिक प्रभाव डालने वाले हैं कंदर्प का तात्पर्य है जिसके आगे किसी का दर्प न रहे कामदेव तो ब्रज के कामदेव होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान हैं कंदर्पो तरलम वे कंदर्प से भी उत्तरल माने अधिक शक्तिशाली होकर के उच्छलित शक्ति वाले होकर के वे विराजमान हैं तो एकम अपरम वे ऐसे कोई एकम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है एक को होता है सर्वश्रेष्ठ उनसे बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है अपरम नैवान कुलम बही परंतु दूसरी दूसरा जो तत्व है वो एक तत्व ही दो होकर के एकम ज्योति प्रभु द्वेधा जहां पर है जो दूसरा तत्व है आश्रय तत्व होकर के जो श्री जी विराजमान हुई वे किशोर जी कैसी हैं बोली नईवान कुलम बही सहज ही सहज मान धारण करके विराजमान है और वे बाहर भीतर से तो शाम सुंदर के लिए पूरी तरह समर्पित और बाहर सदा ही हो करके ही बोल तो बाहर जो सहज मान धारण करके विराजमान है कभी सीधे मुंह श्याम सुंदर से बात नहीं करें मदन महल माती ये आली और कहा माने अलवेले संग भाई अलबेली बोलत वचन सुहाने अति सोहन मनमोहन हूं सो बचन ऐठ के तान अक्ष मग मगज रह आसमाने तो अति सोहन मनमोहन सो वचन ऐठ के ताने तान अचन अचन पग धरत कुंज मग मगज रह आसमान तो रीत नीत रस रीत प्र... आ, प्रीत यह बल्लभ रस का ही जान जो बल्लभ रसिक हैं परम बल्लभ हैं परम रसिक हैं वे ही इस रस की रीति को जानते हैं कि यहां पर टेढ़ा होकर के जो चलना वह भी अधिक श्रेय होकर के विराजमान गए तो वेद भेदबिंद प्रेम नेम नेमक न मन में आने सर्वदा वेद भेद बिंद यह अद्वैत की स्थापना नहीं करती हैं भेद होने पर ही रस की प्राप्त होगी तो वेद भेद बिंद भेद बिन, के बिना भेद को नहीं मानेंगी और प्रीति रीति बिन रीति के बिना जो प्रीति है उसको नहीं माने ऐसे ही रीत रीत प्रेम रीत प्रीति रस रीत नीति यह बल्लभ रस कहीं जाने श्री कृष्ण ही इस रस की नीति को जानने वाले हैं तो शिवप्रिया जी कैसी है परम नैवानुकूलम वही बाहर जो कभी अनुकूल होकर के नहीं है बाहर सदा टेली होंगी तो शिवप्रिय प्रिया जी का जो मान है वो तीन प्रकार का मान एक मान है सहजमान दूसरा मान है मृदुमान तीसरा मान है दृढ़ मान ये तीन प्रकार के मान है तो इनमें मृदुमान और दृढ़मान इन दोनों का तो समाधान है और ये तो शांत हो जाते हैं मूलमान भी शांत हो जाएगा और दृढ़मान भी शांत हो जाएगा परंतु जो सहरीमान है वो स्वभाव नहीं जाएगा वो स्वभाव तो सदा बना ही रहेगा वो उस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकती हैं तो शांत सुंदर से सदा टेढ़े वचन कहना बात में बात निकालना प्यारे से कहीं टेढ़ी होकर के ही कहीं निषेध नेति नेति वचन इनको स्वभाव में अपनाते हुए सर्वदा विराजमान होना ये तो उनका सहज स्वभाव होकर के ही विराजमान तो नईवान बही शिप्रिया बाहर की दृष्टि से कभी अंकुल नहीं है वहां सदा सहज सहेलीमान जो है उसका त्याग नहीं करती है दृढ़मान का मृदमान का त्याग हो जाता है परंतु तो सहलीमान जो स्वभाव है उस स्वभाव का कभी त्याग नहीं होगा चे एक बहुमान भंगी रसव चाटून्यवत परम एकम इनमें यह जो युगल है इस युगल में एक ऐसा है जो बहुमान भंगी अनेक प्रकार के मान की भंगिमाओं को प्रकट करने वाला है कभी दृढ़मान कभी मृदमान कभी साइजमान मान की जो तीनों भंगिमाए हैं उनको प्रकट करने वाला है रसब चाटु दूसरा एक स्वरूप है जो कि रसस्वरूप होकर के विराजमान है और चातु जो सदा प्रिया के अनुकूल नायक होकर के प्रिया की चाटुकारता करते हुए विराजमान श्री श्यामचंदर कैसे है चाटु करते हुए और प्रिया कैसी हैं किंच एकल बहुमान भागी सर्वदा मान का सेवन करने वाली क्रीड़ कुंज सीम ऐसे श्री नुकुंज सीमा में कब मैं उनको देखूंगी तदा अहो द्वंदम महामोहनम ऐसा कोई अपूर्व महामोहन द्वंद विराजमान है जिसमें सहज रूप में रस का लीला का पुंखानुपुंख अपूर्व विस्तार निरंतर निरंतर चल रहा है दोबारा एकम ये अशोक्ति का प्रयोग है और अशोक्ति का प्रयोग करते हुए नाम नहीं ले रहे हैं है कोई है, है कोई चीज कोई कहे? कोई कहेंगे बस एकन एक चीज है जो कि ऐसी है एक चीज है जो ऐसी है तो एकन कहकर के जहां पर उपमेय को ही छपा लिया जाए और केवल उपमान का ही वर्णन किया जाए जहां विशेषी को छपा लिया जाए और केवल विशेषण का वर्णन किया जाए जहां आधे को छुपा लिया जाए आधार को छुपा लिया जाए केवल आधे का ही वर्णन किया जाए जहां क्रियावान को छुपा लिया जाए केवल क्रिया का ही वर्णन किया जाए वहां पर अशोक्ति अलंकार होता है और यहां पर यही है कि जो विशेष है उसको तो छुपा लिया गया और विशेषण विशेषण का वर्णन है कोई एक जो कि सोने के चंपक की छवि वाला है आप सोचते रहो कौन है यह अश्योति का प्रयोग है और रस का वर्णन कहने पर क्योंकि परोक्ष मादा देवा परोक्ष परोक्ष में जो रस है वह प्रत्यक्ष में वो रस नहीं है तो परोक्ष वर्णन करते हुए करें रहे हैं एकम कोई एक है अद्भुत ऐसा दंदम महामोहनम युगल यो, में एक ऐसा बंद है जो महामोहन होकर के विराजमान है जो कि सोने के चंपक की छवि वाला है श्री राधा रानी और परम नीलाम्बुज श्यामलम कोई एक है जो कि नीलाम्बुज श्यामलम नीलाम्बुज होकर के विराजमान हो इनमें कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं कह सकता है सर एक से बढ़कर के एक एकम और अपरम एकम और एक की महिमा वर्णन की दूसरी की महिमा कम नहीं है दूसरा उससे भी बढ़कर उससे भी बढ़कर के पहले की महिमा इस तरह से परस्पर यहां यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है कंदर्प तरलम तथा कम श्री कृष्ण कंदर्प में कामदेव में ब्रिज के जो दिव्य कामदेव माने प्रेम ब्रिज में कामदेव तो है ही नहीं यहां पर तो प्रेम प्रेम है तो को तनम कहने का मतलब है कि प्रेम में जो सना चंचल होकर के विराजमान है और नईवान कुल बी शिवप्रिया ऐसी हैं जो के बाहर कभी अंकुल नहीं है वो भीतर सर्वस्व समर्पण है कि आश्रश्य पादरता दर्शन का रोतवा भीतर पूरी तरह से यथा तथा विद्धा जैसे तुमको रखना हो वैसे रखो इतना भीतर समर्पण और ऊपर लीला में सर्वदा नेति नेति बचन कहेंगे, सर्वदा टेढ़ बचन कहती हुई ही विराजमान होंगी किनचे कम बहुमान भंगी श्री राधिका कैसी हैं बहुमान भंगी जिनकी बात बात में मान विराजमान है सखी कहती है कि घड़ी घड़ी को रूसवो और मनाए में प्रहर जात तुम्हारे तो सुहाव है घड़ी घड़ी में रूस रूस रूट जाती हो मुश्किल आती है हमारी तुमको मनाने में एक एक हो जाता है ये सखी का स्वभाव है कि चुंदनी में जहा हो लगे कीजिए सुखसेंत स्वामी जी कह रहे हैं हरदास जी का पद है केलमाल का कि के, अरे सखी काय का मान धारण करके बैठी है जाले के दिन है केवल एक हल्की सी सूती चुनरी ओढ़ करके बैठी है कितना जाढ़ा लग रहा है अरे सामने कैसी सुंदर सौर रखी हुई है रजाई रखी हुई है आनंद से ओढ़ करके सौर के भीतर रजाई के भीतर सुखपूर्वक शयन करो को मान कर रही है तुम्हारा मैं तनिक तन सी बात में घड़ी घड़ी में तुम मान करती हो और हमारी मुश्किल हो जाती है हमको मनाने में दिन जाता है अब मान जा मान छोड़ दे छोड़ लगता यह है कि श्री प्रियालाल को परस्पर मिलने की जितनी उत्कंठा होगी उससे शौख नहीं उत्कंठा तो इन दासियों इन सखियों को है कि ये मिले युगल को जितना सुख है उससे ज्यादा सुख इनको है इससे गर्ज इनकी ज्यादा है ये सखियां श्री युगल को निरंतर निरंतर मनाती हैं तो किन चयन बहुमान भंगी एक जो है शिवाधिका वे को धारण करने वाली है और रसमत चाटू निकुवत्म और दूसरा रसमत चाट पा वचन उनको कह रहे हैं कि न पारे हम न पार हम ये कहकर के प्रार्थना कर रहे हैं वीक्षे नुकुंज सीम तब नुकुंज सीमा में मैं तद अहो द्वंदम महामोहनम किसी अद्भुत द्वंद का दर्शन करूंगा उस जोड़े का दर्शन करूंगा क्योंकि उसका नाम क्या है नाम कहने की बात यह गोपनीय है हाँ राधाराम परम गोपनी है ये जगल नाम जो परम गोपनी है वो कहने की बात नहीं है है कोई वर्ण ये परोक्ष में जो वर्णन कर रहे हैं वो परोक्ष में वर्णन करने में कितना रसका आशम भी ले रहे ये अपने आप ये परोक्ष वर्णन के द्वारा प्रकट होता है उसमें जो स्वाद है वो प्रत्यक्ष वर्णन में साक्षात वर्णन में स्वाद नहीं है अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग अहो विनिमय नवम कि नील पीतम पटम मिथो मिनत सद्भुत जयत पीत नीलम महा वो ही जहां की प्रधानता न हो करके प्रतिबिंब की प्रधानता हो जहां वस्तु की प्रधानता न हो करके वस्तु के प्रभाव की प्रधानता हो उसमें जो स्वाद है वो वस्तु के यथात वर्णन में नहीं है जो वस्तु का यथात वर्णन है वो रिपोर्टताज हो जाएगा परंतु रिपोर्टताज और कविता इन दोनों में अंतर है रिपोर्ट में वस्तु की प्रधानता होती है जबकि कविता में प्रभाव की प्रधानता होती है तो कवि के ऊपर जो प्रभाव पड़ा दासी के ऊपर मंजरी के ऊपर श्री का दर्शन करके जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि विचित्र रिविक्रम तो जयत पीत नीलम महा कोई अद्भुत महा, अद्भुत तेज है माने राधा कृष्ण ये कहने से वो प्रभाव पूर्ण नहीं होगा वो वो जो प्रभाव है वो प्रभाव नहीं आ रहा है जैसे कि महा कहने पर वो प्रभाव आ रहा है कोई अपूर्व तेज चारों ओर फैला हुआ है एक तेज है नील कांति वाला दूसरा तेज है स्वर्ण कांति वाला तो गौर और नील इन दोनों कांतियों से युक्त कोई अपूर्व मह विराजमान है जयती मान वो सर्वो रूप में विराजमान है सर्वोत्कर्षण वर्त थी जयती अब ये नीलपीत जो महा है जो जो तेज है वो तेज कैसा है विचित्र रथि विक्रम जिसमें अद्भुत प्रीति का विक्रम है प्रेम का अपूर्व बल जहां पर विराजमान है रति का तात्पर्य है कृष्ण सुख की कामना यही है रति शाम सुंदर में रति प्रिया के सुख की कामना तो कैसे प्रेमास्पद को सर्वाधिक सुख दिया जा सकता है ये उनके हृदय में अपूर्व कामना है तो विचित्र रति विक्रम अद्भुत जो रति है अद्भुत का तात्पर्य है कि यहां पर जो मिलन है श्री निकुंज मंदिर में वो प्रतिक्षण नव मिलन है यहाँ पर प्रतिक्षण प्रथम मिलन है इसलिए नव शब्द यहां यथार्थ में संगत होता है केवल अत्योक्ति में नहीं कहा गया वो यथार्थ में संगत है कि नित्य शी शांत नर नवकिशोर नव लाली नव वृंदावन नव सखी नव विहार नवरास नव श्रृंडार नव, नव, नव उत्कंठा नव मिलन नव बिछड़न सब नहीं होकर के ही यहां पर विराजमान हैं जो अनुराग का लक्षण है तो मांग वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति ये अनुराग का लक्षण और वो अनुराग यहां पर मूर्तिमान हो करके विराजमान नवल वसंत नवन वृंदावन नवल ही फूल फूल सब कुछ नवल होकर के प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है तो विचित्र रति विक्रम सुख देने की जो भावना है उसमें अद्भुतता यह है कि उसमें कभी भी प्राचीनतना नहीं दधक उस विक्रम को धारण करते हुए अनुक्रमात आकुलम अनुक्रमात् अत्यंत अनुक्रमात क्रम क्रम करके ये आकुल हो रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए तो अनुक्रमात आकुलम ये वो पराक्रम अनुक्रमात माने प्रत्येक क्षण विचित्र विक्रम को धारण करते हुए विराजमान है और जो दोनों युगल को व्याकुल बना रहा है महामदन बेगत निवृत मंजु कुंजो दरे निर्वृत कुंज के मंजुल परम सुंदर कुंज के भीतर महामदन बेग से श्री प्रिया दोनों के दोनों परम आकुल होकर के विराजमान है तो आकुलम महामदन वेग तंज कुंजो दरे सुंदर कुंज नृत कुंज जो है उस में, मदन के वेग में जो सदा सदा अनुक्रम आकुल होकर बिरा मिलत मिलत मिल वो चाहे और मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाह रहे हैं मिले और मिलते मिलते ही पहले मिले हैं ये भूल जाते और फिर से वही वो खड़ी शुरू हो जाती है कि जैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं मिलते मिलते मिलन की पराकाष्ठा पहुंच गई और एक क्षण नहीं भूल जाएं और ये लगता है अरे अब तो पहली बार देख रही हूं शिव प्यारे तो मिले रसिकवा रंग सौ ये रसिकवर परम रंग के साथ में मिलते हैं और प्रतिन भारत तो फूल ये उस रस के कारण इनकी जो प्रीति है वो प्रतिक्षण फूलती रहती है प्रतिक्षण ये इनका रस पुष्टि ही होता है और इस प्रकार कहीं भी इस मिलन में आदि ना अंत बिहार को न तो आदि है सुरतांत है न सुरतारम है यहां प्रत्येक क्षण महामहा पराकाष्ठा ही सदा सदा इनमें निरंतर निरंतर विराजमान तो महामदन वेग में ऐसे विराजमान हैं नृत कुंज में विराजमान हैं कि रति का जो विक्रम है वह अनुक्रमाक आकुलम कभी प्रिया में प्रिया को देकर के प्रिया में प्रिया को देकर के प्यारे में अनुक्रम से प्रीति एक दूसरे की प्रीति को बढ़ाते हुए विराजमान होती हैं रस की पहली लहर वो आती है सखियों के हृदय में सखी चाहती है कि श्री युगल विलास करें द्वितीय लहर जब सखी के सामने श्याम सुंदर की रूपमाधुरी का वर्णन करती है तो श्री प्रिया में द्वितीय लहर उत्पन्न होती है अर्थात ढोरन उत्पन्न होती है श्याम सुंदर के प्रति प्रिया की ढोरन देख के तृतीय लहर श्याम सुंदर में उत्पन्न होती है श्री श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है और चंचलता देख करके रस की पूर्ण लहर वो फिर से सखी में प्राप्त होती है और सखी वो रस का आस्वादन लेते हुए विराजमान होती हैं तो इस प्रकार महामदन वेगत महामदन के वेग से ये परस्पर विलास करते हुए विराजमान हैं अहो विनमय नवम किमप नील पीतम पटम जहां कभी लीला के आवेश में लीला की सांगता सिद्ध करने के लिए श्री लाल प्रिया ये दोनों अपने स्वरूप परिवर्तन करके प्रेम विलास विवर्त प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं विवर्त का तात्पर्य है कि चेष्टाओं में परिवर्तन तो जहां नुगुंज में प्रेम विलास विवर्त प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं वहां ही श्रीमद् महाप्रभु में केवल चेष्टाओं का परिवर्तन नहीं है वहां पर भाव का भी परिवर्तन है यह अंतर है तो निकुंज में श्याम सुंदर का प्रिया जी के साथ में प्रिया श्याम सुंदर का जो मिलन है वो निविड़ मिलन है परंतु श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में प्रेम विलास विवर्त में जब विराजमान है वह निविड़तम मिलन है तो दोनों में अंतर यह है एक निवृत मिलन एक निवृत्तम मिलन यहां पर वहां नुकुंज में श्रीमुख दो रहेंगे भुजाएं चार रहेंगे चरण चार रहेंगे वक्षस्थल दो रहेंगे परंतु यहां इतना निवड़तम मिलन हो रहा है श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में कि वहां मुख में मुख समा जाए रोम में रोम समाते हुए जहां विराजमान होते हैं वो श्री महाप्रभु का निविड़तम प्रेम विलास विवर्त जो स्व विवर्त का हैं पराकाष्ठा विवर्त के तीन अर्थ विवर्त का मुख्य अर्थ है पराकाष्ठा विवर्त का दूसरा अर्थ है जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए चेष्टाओं का विवर्त का तीसरा अर्थ है कि जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए तो चेष्टाओं का परिवर्तन होना यह विवर्त मलट पुलट हो जाना यह हो गया एक विवर्त दूसरा हो गया कि जहां भ्रम ही प्राप्त हो जाए और श्री प्रिय लाल अपने आप को प्रिया ही समझने लग जाए श्रीमद महाप्रभु अपने आप को राधिका ही समझने लग जाए तो ये दूसरा बेवर्त हुआ और तीसरा व्यवर्त जो है वो है पराकाष्ठा पराकाष्ठा में जहां युगल मिलते हुए तीनों एक होकर के विराजमान हो रहे हैं तो अहो नवम किमप नील पीतम पटम तो कभी श्री नुकुंज मंदिर में प्रेम विलास में लाल जी प्रियाजी के बस वेश को धारण करके प्रिया जी लाल के वेश को धारण करके जहां गोरे लाल सांवरी प्रिया के साथ में बिलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं वो जो रस की रीति है वो रस की रीति में जहां वस्त्र परिवर्तन करके पीठ पट उनको परिवर्तित करके जहां विलास करते हुए विराजमान है वो अद्भुत आपका प्रेम विलास विवर्त का अपूर्व स्वरूप श्री नुकुनि मंदिर का कहीं प्रकट हो रहा है यही प्रेम विलास विवर्त विवर्त का जो तीसरा परम अर्थ है सर्वोत्तम पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा में इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां पर श्याम स्वरूप भीतर छप जाता है स्वरूप बाहर प्रकट हो जाता है जो जगत को रुलाने वाला वो रोने लगता है जो सदा टेढ़ा वो सीधा होकर के विराजमान हो जाए जो उन्मक्त करे वो उन्मुक्त होकर के स्वयं नाचने लग जाए तो ये रस का जो स्वरूप है वो रस का स्वरूप कहीं प्रकट होता है तो बिन्नमेन्द नवम किमत नील पीतम पटम जहां नील पीत पट इनका भी विनिमय करते हुए मंदिर में जहां गोरे लाल सावरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए अद्भुत रूप से विराजमान हैं मिथो मिलित तद तद्भुतम ऐसा जो अद्भुत मिलन है जैत नील पीतम महा वहां नील और पीत दो महा मिल रहे हैं परंतु पीत महा इतना प्रबल है कि वह नील मह को भीतर छिपा लेता है यहां पर दो स्वरूप मिलकर के तीसरी कोई एलोय धातु नहीं बने कि तांबा और कांसा मिलकर के पीतल बन गया हो ऐसा नहीं है यहां दो धातु मिलेंगी तो एक तीसरी धातु बन गई परंतु तो ऐसा नहीं है यहां पर श्री गौर रूप ही इतना प्रधान है कि वह श्याम रूप को अंतर्निहित करके वह गौर रूप ही सामने प्रकट होता है भाव और कांति दोनों गौर की प्रकट होती हैं भीतर कृष्ण हैं बाहर गौर हो करके वे प्रकट हो रही हैं ऐसा कोई नीलपीत मह नीलपीत तेज विराजमान है जिसमें पीतमह ही सामने प्रकट होता है नील महा उसके भीतर छिप जाता है तो राधा भाव द्युति से सुमलित होकर के श्री कृष्ण है मिलित होकर के कोई तीसरा स्वरूप बन गए सो बात नहीं है श्रीमद महाप्रभु कृष्ण ही है परंतु भाव द्व्युति उससे सुमलित होकर के भी विराजमान हैं, कोई एलोय धातु नहीं बने हैं कोई मिश्रित धातु नहीं बने है। वे कुछ, हैं वे कृष्ण स्वरूप को है कृष्ण परंतु राधे भाव के द्वारा अपने ही स्वरूप का कृष्ण स्वयं आस्वादन प्राप्त कर रही है तो मिथो मिलता अद्भुत जयत पीत नीलम महा करमल मद्भुतम भ्रमय तो मिथो पुलक सातक दोलता युगलियो स्मरो मत सहास रसमेशलम मध करीन्द भंगी शतई गतिम रसक ओर द्वयो स्मरथ चार वृंदावन है उस रूप लीला का स्मरण करते हुए मंजरी विमोहित हो रही है मंजरी अहो भाव को धारण करती हुई वह उस रूप का दर्शन करते हुए तन्मय हो रही है तो अपूर्व सुंदर जो समाधि की स्थिति है के आव समाधि भीतर न हो अल्लाह ये समाधि के भीतर आ जाओ यह ऐसी समाधि के भीतर है कि जहां अद्भुतता अपूर्व से विराजमान है तो उस समाधि में शिवप्रिया लाल इनकी माधुरी का अपूर्व दर्शन किया जा रहा है करे कमल मद्भुतम शिवप्रिया ने अपने श्रीहस्त में लीला कमल ले रखा है करे कमल बदतम तो और उस कमल को घुमा रही है शिप्रिया लीला कमल को अपने हाथ में लेकर के घुमा रही मिथोन्सो मिथोंश अर्पितम स्फुरता दोन दोनों ने एक दूसरे के गले के ऊपर अपनी भुजा रख रखी है दिए हुए हैं। श्री प्रिया के बाम स्कंध के ऊपर और श्री प्रिया के वाम स्कंध के ऊपर श्री श्याम सुंदर के बाम भुजा प्यारी की दक्षिण भुजा प्यारी की दक्षिण भुजा श्याम सुंदर के दक्षिण स्कंध के ऊपर और श्री प्रिया जी की श्याम सुंदर की बाम भुजा श्री प्रिया के ऊपर अपूर्वित हो रही है और जहां सखी गण अपूर्व से जो गायन कर रही हैं उसमें ताल सम के साथ में ही श्री श्याम बाम स्कंध बाम वाम के द्वारा सम का दर्शन कराते हुए कहीं अपूर्व से कंधे के ऊपर भुजा के ऊपर ही सम का दर्शन कराते हुए अपूर्व से विराजमान हो रहे तो मिथो कमल मध्तम करे कमल मधुतम श्री प्रिया हाथ में कमल लिए हुए भ्रम कमल को घुमा रही हैं और मिथा मैं एक दूसरे के अंश अर्पित कंधे के ऊपर रखी हुई है स्फूरत पुलक दोलता अपनी दोलता माने भुजा प्रिया जी की लाल जी की दोनों की भुजा जो कैसी है पुलक रोमांचित तो होकर के विराजमान है प्यारे का स्पर्श प्राप्त करके श्री प्रिया में अपूर्व रोमांच उत्पन्न हो रहा है श्री लालजी में प्रिया का स्पर्श प्राप्त करके अपूर्व पुलक उत्पन्न हो रहे हैं सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं युगलो स्मरों मतयो दोनों के दोनों प्रेम में मत्त होकर के विराजमान सहास साहस रस रसपेलम भंगी शतई परहास कर रहे हैं और जहां चैन से तो रह नहीं सकते हैं जैसे लहर आएगी आएगी ऐसे ही इनके हृदय में प्रीति इतनी है कि ये बिना चूहलबाजी किए हुए रह नहीं सकते हैं कभी शांति के साथ में तो रह नहीं सकते हैं एक मिनट निचले नहीं रह सकते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई चेष्टा सहज के कारण जो लहर आ रही है उस लहर के कारण इनमें विराजमान हैं तो साहस रसपेशलम करते हुए मुस्कुराते हुए चंचल होकर के विराजमान हैं मद करिंद भंगी शतई मतवाला हाथी जैसे ऐसे ही तत्वत श्री प्रिया श्याम सुंदर का सहारा दे रही हैं पंत सहारा नहीं दे रही हैं सहारा बन भी रही तो मत करिंद जैसे मतवाला हाथी हथिनी का सहारा ले भी रहा है और सहारा बन भी रहा है ऐसे ही परस्पर एक दूसरे का सहारा लेते हुए ये विराजमान हैं मतवाले हाथी की भंगे माँ के द्वारा एक दूसरे से लिपटते हुए एक दूसरे का सहारा लेते हुए और सहारा देते हुए विराजमान है गतिन ऐसे रसिक की गति जरूर ध्यान कर रहे होंगे ये निकुंज की भाषा है अलग पता लगता है कौन सी भाषा निकुंज की है और कौन सी कवि की भाषा ये अलग पता लग जाता है कि कवि अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा कौन सी बात कह रहा है और कौन सी भाषा निकुंज में सामने दर्शन कर रहा है और उसका वर्णन कर रहा है तो बिहार दास निकट नित रहे जैसी देखे तैसी कहे जैसा देख रहे हैं वैसा ही साक्षात वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं तो जरूर इस रूप माधुरी का शिवप्रधान संस्कृति दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं कि साहस रसपेशलम एक दूसरे के द्वारा मुस्करा रहे हैं हंसी करते जा रहे हैं रस पेशल होकर के विराजमान हैं, रस सुंदर पेशलमंद सुंदर सुंदर होकर के विराजमान हैं, मत कदीम भंगी शतई मतवाले हाथी के समान हैं, गतिम रसिक और द्वयो ये दोनों रसिक हैं रसिक का तात्पर्य है जो एक दूसरे के रस को बढ़ाने में कुशल हो उसका नाम है रसिक निज सुखी जिनमें कामना न हो उसका नाम है रसिक जीव ईश मिल नाम रूप गुण परिहरे रसिक कहावे सोए जो जल घोरे सर्करा जैसे शर्कराज जल में घुल के अपने स्वरूप को अपने निज अस्तित्व को मिटा देती है इसी प्रकार प्यारे की इच्छा में श्री प्रिया अपनी इच्छा को मिटा देती है प्यारे की इच्छा के साथ में ही मिला देती है ऐसी श्याम सुंदर अपनी इच्छा को प्रिया की इच्छा के साथ में ही परिपूर्ण रूप से मिला देते हैं। इसका नाम ये रसिक रस का मतलब है कि वहां अपनी इच्छा को तत्सुखी भाव में अपनी इच्छा को समर्पित कर देना ऐसे रसिक योग द्वयो दोनों रसिक होकर के विराजमान है चार वृंदावन है उनका श्रीमद वृंदावन में स्मरण और आगे कह रहे हैं तो ये निकुंज की भाषा है जो दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप मुख से निकल रहा है ओवरफ्लो जिसको कहा जाए अपने आप जैसे भाव उद्रेक रूप में प्रकट हो जाए वो सामने प्रकट हो रहा है खिल मुग्धाक्ष मुद, मुद, मीन मणि द्रम श्रोण भार दीपायामो तरंग स्मर कलभ कटाटोपक्षोरोहा नाभे महा प्रेम पीयूष सिंधो श्रीराधाया राधाया पदाबो रूह योग्यताम एव मृग्ये रस का वर्णन किए बिना रहा नहीं जाता है और वर्णन करने के लिए जब बैठते हैं तो वो इतनी गोपनीय है कि उस गोपनीय वस्तु को परोक्ष रूप में ही वर्णन करना चाहते हैं इसलिए कुछ प्रकट कुछ आवरण तो व्यंजना की एक विशेषता है काव्यशास्त्र में कि व्यंजना कुछ प्रकट होनी चाहिए कुछ छुपी होनी होनी चाहिए सौंदर्य जहां अत्यंत तो उड़ा हो वो भी उत्कर्ष आनंददायी नहीं होता है अत्यंत दबा हुआ हो वो भी आनंददायी नहीं होता है किंचित प्रकट किंचित किंचितब रूप में वो प्रकट होता है इसीलिए भाषा की अपने आप गूढ़ता और कठिनता वह ही जब रस का वर्णन करने के लिए बैठते हैं तो वह कहीं प्रकट हो जाती है और भाषा अपने आप ही उस समय विभिन्न बिम्द बिंबों को लेकर के कहीं छिपा कर के गूढ़ता के द्वारा उस रस को छुपा करके प्रस्तुत करने लगती है खेलन मुग्धाक्ष मीनों श्री प्रिया जी श्री राधाया श्री राधिका की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं और राधिका की रूप माधुरी का वर्णन करके श्याम सुंदर के हृदय में उद्दीपन हुआ और उद्दीप करने पर श्याम में जब चंचलता उत्पन्न हुई तब श्री प्रिया को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करके प्रिया को महान सुख प्रदान किया गया सर्वोत्तम सुख प्रदान किया गया इसी सुख को प्रदान करने के लिए श्री प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं श्याम के लिए ये रूप माधुरी का वर्णन किया जा रहा है इसका उपभोक्ता श्याम ही है कोई दूसरा इसका उपभोक्ता हो ही नहीं सकता है श्याम सुंदर के सुख के लिए उनकी रूप माधुरी का वर्णन किया जा रहा है कि खेल मुग्धाक्ष मीन जैसे नई मछली चंचल मछली जैसे क्रीड़ा कर रही हो तो मछली आकार में भी और अपनी चंचलता में भी अनेक आयामों में जैसे मछली कहीं भ्रमण करने में समर्थ है इसी प्रकार शिवप्रिया जी उनके नेत्र मछली के समान मीनाक्षी होकर के विराजमान है और वे परम चंचल होकर के विराजमान जो विभिन्न भावों के आयामों को कहीं प्रस्तुत कर रही है खेलन मुग्धाक्ष मीनों स्फुरद्रुम शिवप्रिया जी के अधर ये मणि विद्रुम होकर के मूगा के समान विराजमान है जैसे मुगा की पंक्ति लाल रंग का जो रत्न है उस मुगे की पंक्ति किसी ने विराजमान कर दी हो इसी प्रकार स्फुरन जहां अधर मणि विद्रुम अधर जो है वे ही विद्रुम के समान विराजमान है मुगे के समान शिवप्रिया जी के अधर विराजमान है और उनकी शोभा का वर्णन करके श्याम सुंदर में जो अपूर्व लालच उत्पन्न हुआ उसके द्वारा ही श्री श्याम में कहीं चंचलता आएगी और यह चंचलता श्री प्रिया को सर्वदा परम परम सुखदाई सुखदाय होकर विराजमान होगी और श्रोणी भार दीपाया मिया जी उनके श्रोणि का जो भार है कटी कटी के नीचे का जो भाग है उसको श्रोणि कहते हैं तो श्रोणि जो है वो श्रोणि के जो विस्तृत श्रोणि है वो श्रोणि ही एक द्वीप के समान विराजमान है रस के एक द्वीप के समान बिहार के द्वीप के समान वे विराजमान हैं। तो द्वीप के समान आयाम विस्तार वाली श्रोणी जहां विराजमान है कट पश्चात भाग वह अपूर्व से सुशोभित है और उत्तरंग स्मर कलभ कटाटोप बक्सोर लोहाया और उत्तरंग स्मर जहां द्वीप है तो द्वीप में निरंतर निरंतर वो तरंग तरंग प्रकट हो रही हैं तो रस के बीच में जैसे द्वीप ऐसे श्री प्रिया वे श्रीमद वृंदावन रसस्वरूप हैं और उस रसस्वरूप श्रीमद वृंदावन में श्री किशोरी जी का श्री स्वामी जी का जो श्रीअंग वो अद्भुत श्याम सुंदर के बिहार का द्वीप होकर के विराजमान है तो द्वीप आयो दीप आयाम उत्तरंग स्मर उत्तरंग स्मर जहां पर ऊंची ऊंची कामदेव की लहर प्रकट हो रही हैं और श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर विराजमान जो रसल कुंज उनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए जहां कलभ कट आतोप बक्सो लोहाया हाथी कलह माने हाथी हाथी का बच्चा उसके कहीं गंडस्थल माने हाथी के कनपट्टी का जो स्थल है वो कनपट्टी के स्थल के समान श्री प्रिया उनके वक्षस्थल के ऊपर रसद कुंज दिव्य रूप में स्थापित विराजमान तो कलव कटाटोप वृक्षो रोहाया कलव माने हाथी के कट मान गंडस्थल हाथी के कनपट्टी उनके समान जहां श्री वक्षस्थल की पूर्व शोभा श्री स्वामी जी की विराजमान है गंभीरावर्त नाभे जो नाभे है वह गंभीर नाभे विराजमान है आवर्त वाली नाभी है जो कि बहलहरि बहलहरि जो के भवर उनकी शोभा को धारण करने वाली है माने भवर की भवर जैसी सुंदर नाभी वो विराजमान है जहां पर श्री लाल जी की दृष्टि कहीं डूब ही जाएगी उस भवर में फंस करके डूब जाएगी और महाप्रेम पीयूष सिंधो श्री किशोरी जी महाप्रेम की समुद्र होकर के विराजमान सामान्य प्रेम नहीं महाप्रेम जो है उसकी सिंधु होकर के विराजमान है ऐसी श्री राधाया श्री शोभा स्वरूप जिनका स्वरूप ही है शोभा अलग से कोई विशेषण नहीं है बल्कि वह स्वरूप ही होकर के विराजमान है तो श्री राधाया श्री राधिका की जो शो श्री ये श्रीता उनका स्वरूप है उनका विशेषण नहीं श्री राधा श्री राधिका शोभा ऐश्वर्य वह उनका स्वरूप होकर के विराजमान ऐसे श्री राधिका के पदाम्भो चरण कमल जो है उनकी परिचर्या परिचर्या करने का इस दासी को ही श्री किशोरी जी आप कब अवसर प्रदान करेंगी और ये दासी आपके श्री चरणादी की शोभा आपकी शिषर की सेवा करती हुई विराजमान होगी मृग्य इसकी मैं अभिलाषा कर रही हूँ इस दास की योग्यता को ही सदा सदा में मृग्य चाह रही हूँ ऐसी आप मेरे ऊपर अपूर्व से कृपा करें तो श्री राधा या पदाम्बो रोह परिचय परिचर्य चरणे श्री राधिका के चरण कमल की परिचर्या करने में योग्यतामेव में यो मुझे योग्यता चाहिए दोबारा खेलन मुग्ध मुग्धाक्ष मीनो जिनके अक्षी माने नयन मछली के समान खेलते हुए शोभा को प्राप्त हो रही उनके है उनके आधार कैसे हैं स्फुरत आधार मणि विद्रुम आधार मणि के विद्रुम विद्रुम मणि मुगे के मणि के समान उनके आधार हैं श्रोण भारत द्वीप उनके कटिपश्चात भाग श्रोणि भाग वह द्वीप के समान विराजमान है जो रस रसके उत्तंग तरंगों से युक्त होकर के विराजमान है कटि क्षीण और श्रोणि भाग, वह द्वीप के समान आयाम विस्तार को प्राप्त करके तरंग स्मर कामदेव की तरंगों को प्रकट करने वाला होकर के विराजमान कलभ माने हाथी के बच्चे के तनपटी के समान जो श्री प्रिया जो हैं उनके वक्षस्थल उनके ऊपर जो रसद कुंज हैं वे अपूर्व से विराजमान हैं गंभीर आवर्त नाभे जिनकी नाभि गंभीर आवर्त से युक्त होकर के विराजमान जो कि बहल हर जो कि सुंदर भवर के समान होकर के विराजमान है महाप्रेम पीयूष सिंधु वे श्री राधिका प्रेम की सिंधु हैं ऐसी श्री राधिका के चरण कमल की परिचर्या करने की हे श्री किशोरी जी आप मुझे योग्यता प्रदान करें जैसे आपकी श्री रूप मंजरी आदि सेवा कर रही हैं उनकी सेवा को देख करके श्रुते कृष्ण आदि माधुर्य दृष्टि धीरे यदपे शास्त्र न युक्तिम युक्ति लोभ उत्पत्ति लक्षणम श्री रूपमंजरी आदि के द्वारा की गई जो सेवा सेवा को देख करके साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ जो लोभ न शास्त्र को देखता है न युक्ति को देखता नो लोभ उत्पन्न हुआ लोभ के कारण श्री रूप जी का ही अनुगत्य ग्रहण किया दूसरी वस्तु हुई अनुगत्य आनुगत्य ग्रहण करके उनकी कृपा को ही चाह कृपा को चाहते हुए किम और कदा दो वस्तुओं को लिया किम में दो वस्तुएं ऐसी दुर्लभ वस्तु क्या मुझे मिल सकती है यह दुर्लभता किम में और किम में हाय मैं इसकी योग्य नहीं हूं ऐसे अयोग्य को भी मिल सकती है यह दो भाव किम में और कदा में जल्दी से मिले तब मिलेगी यह व्याकुलता है और कदम में दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देने का अधिकार केवल आपको है आपकी कृपा ही इसको प्रदान कर सकती है दूसरी नहीं दे सकती है तो श्री राधिका की परिचर्या करने का क्या मैं सौभाग्य प्राप्त करूंगी ये योग्यता मुझे प्राप्त हो ये ही प्रार्थना करें के श्री चरणारायण ने यही प्रार्थना की ये योग्यता इन रसकों के संग इस वाणी के संग के संघ के प्रभाव से हमको कहीं प्राप्त हो ये वाणी किशोरी जी की कृपा ही है और उस कृपा के द्वारा ये योग्यता हमको प्राप्त हो कि हम उनकी सेवा कर सकें बोलो श्री लाली लाल की जय राममोहन देव जी की जय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय Shiraharaman hari ko, shiraharaman hari ko, shiraharaman hari ko, shiraharaman hari ko.